फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं भावारथ जो बिजली की चमक दमक के समान सुंदर शोभा वाली विदुषी स्त्री घर के कार्यों की प्रकाश करने वाली तथा संतानों की विद्या की कामना करती है वही यहां सौभाग्यवती होती है फिर वह वा वाणी कैसी है इस विषय को कहते हैं भावार्थ ही मनुष्यों जितना आकाश है उतना ही शब्द अनंत है जैसे समुद्र में जल पूरा है वैसे आकाश में शब्द है यह जानो फिर वह कैसी है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो वाणी अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई सुख और अन्यथा कही हुई दुख प्रदान करती है जो सत्यवादी हैं वे ही मिथ्या कहना नहीं चाहते जैसे सूर्य समस्त मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता है वैसे ही यह वाणी सब व्यवहारों को प्रकाशित करती है भावार्थ जो मनुष्य सब ओर से शुद्ध करने वाली सत्यवाणी को जानते हैं वे ही प्रशंसा करने योग्य होते हैं फिर वह कैसी है और क्या करती है इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो वाणी सर्वत्र आकाश में व्याप्त है उसको जान के इससे किसी की भी निंदा अर्थात गुणों में दोषारोपण और दोषों में गुण आरोपण कभी ना करो भावार्थ जो विद्वान जन वाणी के योग को जानते हैं तो क्या बढ़ा नहीं सकते भावार्थ हे मनुष्यों विद्या सुशिक्षा सत्संग सत्यभाषण और योगाभ्यास आदि को से निष्पन्न हुई वाणी यह व्याप्त वा समर्थ है उसको तुम जानो भावार्थ हे मनुष्यों जो विदुषी स्त्रियां जैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी सर्वत्र अच्छे प्रकार रक्षा कर सर्वथा वृद्धि देती है वा जो सत्यभाषण आदि से दुख को नहीं प्राप्त कराती उसके तुल्य वर्तमान है वे हम लोगों को शोक आदिकों से अलग कर मिथ्या से अच्छे प्रकार सेवन करती और सदैव आनंदित करती हैं इस सुक्त में वाणी के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह श्रीमत परम हंस परिब्राजकाचार्य परम विद्वान श्रीमान बिरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमान दयानिंद सरस्वती स्वामी से विरचित सुप्रमाण युक्त आर्य भाषा से जोभूषण ऋग्वेद भाष्य में चतुर्थ अष्टक में अष्टम अध्याय और 32वां वर्ग और चतुर्थ अष्टक भी तथा छठे मंडल में पंचम अनुवाद और 61वां सूक्त भी समाप्त हुआ अथ ऋग्वेदे पंचमासटकारंभ ओम विश्वानि देव सवितर दुर्ितानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अब बिजली और अंतरिक्ष कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो अंतरिक्ष और विद्युत सर्वाधिकारण और सब पदार्थों के बीच ठहरे हुए वर्तमान हैं उनके बीच बिजली विभाग करने वाली और अंतरिक्ष आधार वर्तमान है उनके गुणों को सब जानो फिर वे दोनों कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों यदि तुम वायु और बिजली को यथावत जानो तो अमित आनंद को प्राप्त होओ फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम वायु और बिजली के गुणों को जानोगे कभी पूर्ण ऐश्वर्य को पाओगे फिर वे कैसे हैं इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो वायु और बिजली के विषय घोड़े के समान शीघ्र जाने वाले और सब उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं उनसे चाहे हुए कार्यों को सिद्ध करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो वायु और बिजली कारण रूप से समान और कार्य रूप से नूतन बहुत शक्तिमान वेगाद गुण युक्त कल्याणकारी वर्तमान हैं उनको यथावत जानो फिर उनसे क्या सिद्ध होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो बिजली और वायु विमान आदि यानों को अंतरिक्ष में पक्षियों के समान चलाने वाले वेग से पहुंचाते हैं उनको समीपस्थ कर अभीष्ट सुखों को प्राप्त हो वो फिर उनसे क्या होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो विमान आदि को चलाने वा संग्राम में जय कराने वा प्रज्ञा और बल के देने वर्षा करने वाले तथा सोने जागने और वाणी के हेतु हैं उनको जान कार्य सिद्ध के लिए अच्छे प्रकार प्रयोग करो फिर मनुष्य क्या धारण करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त सबको धारण करने वह सबका नियम करने वाला है उसको धारण कर और अच्छे प्रकार ध्यान कर सुखी होवो और जो ऐसा नहीं करता है उस पर कठोर दंड धरो फिर वह क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जैसे सूर्य चंद्रमा ऋतुओं को बांट और अंधकार निवारण कर जगत को सुखी करते हैं वैसे ही विद्याद शुभ गुणों को प्रचार संसार में अच्छे प्रकार समर्थन सत्य और असत्य का विभाग और अविद्या अंधकार का निवारण कर विद्वान जन सबको आनंदित करते हैं फिर सभा सेनापति जगत के उपकार के लिए क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ यदि सभा सेनापति मनुष्य संतानों का ब्रह्मचर्य और विद्या अभ्यास आदि का प्रबंध करें तो सब विद्वान होकर अनेक उत्तम कार्य करने और दुष्टों तथा शत्रुओं के निवारण में को समर्थ हों फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राज प्रजा जनों जैसे सब भूगोल वायु की गतियों के साथ जाते आते हैं और जैसे शिल्पजन विमान में मेघमंडल पर जाते हैं वैसे ही तुम भी अनुष्ठान करो इस सुक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 62वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब एकादश ऋचा वाले 63वें सुक्त का आरंभ है उस के प्रथम मंत्र में सभा सेदा प्रति किसको प्राप्त होते हैं इस विशए को कहتे हैं भावार्त इस मंत्र में उपमा अलनकार हे जो इस जगत के विज्ञान के नमित प्रयत्न करते हैं वे कहीं भी दुखित नहीं होते फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजा जनों से वैसा प्रबंध किया जाए जैसे मार्गों में कोई भी चोर और शत्रु किसी को पीड़ा ना दें भावार्थ जो होम से वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर विमान आदि यानों से अंतरिक्ष में जाते तथा सुख और उत्तम गुणों को व्याप्त होते हुए मेघ के समान सबके सुख और उन्नतियों को चाहते हैं वे उत्तम सुख पाते हैं भावार्थ हे सभा सेनाधीशों जो मनुष्य राज व्यवहार में सत्य और उत्साह से प्रवृत्त होते हैं उनका सत्कार आप लोग करें फिर वे किसके समान कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जो उषा के समान यानादि साधनों से राज्य श्री की प्राप्ति के लिए विद्वानों के विद्याजन्य को कराते हैं वे असंख्य रक्षा को प्राप्त हो के इस जगत में अधिष्ठाता होते हैं फिर राजा आदि किसके लिए किसको प्राप्त हो के कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों यदि तुम लोग राज्य करने की और राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो प्रयत्न से और समस्त धन आदि से विद्यायुक्त वाणी को प्राप्त होओ हो और जैसे पक्षी अपने आश्रय को प्राप्त होते उसी प्रकार तुम धर्मयुक्त नीति को प्राप्त होकर जैसे उषा काल दिन को वैसे यश को प्रकाशित करो फिर मनुष्य किससे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो आप लोग अज्ञादि पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो विमानादि यानों से पक्षियों के समान अंतरिक्ष में जा सको जिससे चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होकर सर्वदा आनंदित होवो फिर राजा प्रजा जन कैसे वर्तव कर क्या पावें इस विषय को कहते हैं भावारथ जो राजा प्रजा जन परस्पर के उपकार के लिए प्रयत्न करें तो इनको सर्व प्रशंसा और सकल ऐश्वर्य भी प्राप्त होवे फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जो मेरे वशीभूत प्रीति युक्त महान बड़े-बड़े सहायक होते हैं उनके अधीन मैं भी हूं इस प्रकार परस्पर का वश भाव हुए पीछे उत्तम असंख्य कार्य कर